तथा सुख के पास रहने वाली हो हे भूमि जैसे माता पुत्र को आंचल से ढकती है वैसी ही इसे सब ओर से आच्छादित कर भाषार्थ इसे आच्छादित करने वाली पृथ्वी भली भांति अवस्थित हो तथा हजारों भूलियां इसके ऊपर आश्रय लें यह घृतपूर्ण गृह की भांति हो इसके लिए वहां वे सुखदायक आश्रय हों भासारथ तेरे ऊपर पृथ्वी को उत्तम रीति से योजित करता हूं तुम्हारे ऊपर मैं लोढ़ा रखता हूं तुझे कष्ट नहीं देता हूं तेरे इस टेक को पितर लोक धारण करें यहां यम तेरे लिए निवास स्थान कर दें भासारथ जैसे बाज के मूल में पंख लगाते हैं वैसे ही सर्व पूज्य दिनों में देवों ने मुझे रखा है जिस प्रकार शीघ्रगामी अश्व को रस्सी से रोका जाता है वैसे ही मेरी पूज्य स्तुति को रखो इति सप्तमाष्टके षष्ठो अध्यायः अथ सप्तमाष्टके सप्तमो अध्यायः एकोण विषम सुक्तम भाषार्थ हे गौवः तुम हमारे पास लौट आओ हमारी सिवा अन्य के पास मत जाओ हे धनवती गायों हमें दूध दान करके सेवित करो बार-बार धन देने वाले अग्नि एवं सोम तुम हमें धन दो भाषार्थ तू इन गायों को पुनः लौटा इन्हें बार-बार हमारे वश में कर इंद्र भी इन्हें तुम्हें सहायभूत होकर तुम्हारे वश में करें अग्नि इन्हें उपयोगीनी करें भाषार्थ ये गायें पुनः-पुनः लौटकर मेरे पास आएं गौओं के पालक मेरे अधीन होकर पुष्ट हों हे अग्निदेव इस स्थान में ही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 वह सब प्रदान कर एक विनशम सुक्तम भाषार्थ विझे विस्तृत कुश वाले आसनो से युक्त यज्ञ के लिए अपनी बनाई हुई स्तुतियों से देवों को बुलाने वाले तथा पवित्र प्रकाश में एवं सर्वजापक अग्नि तुझको हम वर्णन करते हैं तथा हम आनंद के लिए अपनाते हैं तू उसको धारण कर भाषार्थ तेजस्वी एवं धन संपन्न वे यजमान तुझे सुशोभित करते हैं हे तेजसी अग्नि चरणशील तथा सरल जाने वाली आहुति तृप्त के लिए तुम्हारे पास जाती है तू उसे धारण करता है तथा बढ़ाता है भासार्थ जिस प्रकार जल सिंचन करके पृथ्वी की सेवा करता है वैसे ही यज्ञ के धारक ऋत्विक होम पात्रों से तुम्हारी सेवा करते हैं तू उसको हमारे बल एवं अन्न वृद्धि के लिए तथा देवों की तृप्ति के लिए यज्ञों में निमित्त ले आओ तू महान शक्तिशाली है भाषार्थ हे तेजस्वी अग्नि हे बलशाली एवं अमर तू जिस धन को श्रेष्ठ आश्चर्य कारक मानता है तू हमारे बल एवं अन्न वृद्धि के लिए और देवों की तृप्ति के लिए यज्ञों में हमारे निमित्त ले आओ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 तुम्हारे आनंद एवं सुखों के लिए हो वह सत्य ही गुणवान महान तथा सामर्थ्य है भाषार्थ हे अग्निदेव ऋतिक्त तथा यजमान यज्ञ कार्यों के शुरू होने पर तुम्हारी स्तुति करते हैं और तू सभी प्रकार के अभिलषित धनों को विशेष करके धारण करता है तू लोगों के आनंद एवं कल्याण के लिए दानशील हो इसलिए तुम महान पूज्य हो भाषार्थ हे अग्निदेव यज्ञों में घी से प्रदीप्त तेजस्वी एवं रीतियों के साथ होते हुए सुंदर समर्थ तथा अत्यंत ज्ञानी तुझको यजमान लोग तृप्त के लिए स्थापित करते हैं तुम शक्तिशाली हो भाषार्थ हे तेजस्वी अग्निदेव तू महान है तू प्रदत्त तेज से अत्यंत विख्यात होते हो समर के समय दर्पित वृष की भांति शब्द करते हुए अत्यंत बलशाली होते हो औषधियों में बीज धारण करते हो मद उत्पन्न होने पर तुम महान होते हो द्वाविंशम सुक्तम भाषार्थ इंद्र आज कहां प्रख्यात हैं आज मित्र की भांति वह इंद्र किस जनसमूह में प्रसिद्ध होता गया जो ऋषियों के आश्रम में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 तथा आनंदमय महान धनो का दाता है वह शत्रुओं को नष्ट करने वाले वज्र का धारक है वह पिता जैसे प्रिय पुत्र की रक्षा करता है वैसी ही हमारी रक्षा करें भाषार्थ हे वज्रधर इंद्र तुम दुत्यमान हो तुम वायु देव से भी वेगवान प्रेरित उचित मार्ग से जाने वाले दोनों अश्वों को रथ में जोड़कर तथा मार्ग को उत्पन्न करता हुआ सदैव स्तुत्य होते हो